देवी भागवत छठा स्कंद अश्वरूप बने हुए भगवान विष्णु के द्वारा लक्ष्मी को पुत्र की प्राप्ति कहते हैं लक्ष्मी का यह कथन सुनकर निपुण वक्ता भगवान शंकर ने मधुर वचनों से उन्हें आश्वासन देते हुए कहा सुंदरी धैर्य रखो मैं तुम्हारी तपस्या से परम संतुष्ट हूँ तुम्हारे पतिदेव तुमसे अवश्य मिलेंगे इसमें कोई संदेह नहीं है ये जगदीश्वर मुझसे प्रेरित होकर तुम्हारी कामना पूर्ण करने के लिए अश्व का रूप धारण करके यहीं पधारेंगे मैं उनहरि को इस प्रकार उत्साहित करूंगा, जिससे वे अश्व रूप धारण करके यहाँ आ जाए सुभ्रु तुम उनके जैसे पुत्र की जन्म अवश्य होगी तुम्हारे पुत्र के सामने सभी लोग मस्तक झुकाएंगे और वह भूमंडल का राजा होकर रहेगा महाभाग्य पुत्र प्रसव करने के पश्चात तुम तुरंत अपने पतिदेव के साथ बैकुंठ चली जाओगी और पुनः तुम्हें उनकी प्रिया रूप में रहने का सौभाग्य सुलभ हो जाएगा। तुम्हारा वह पुत्र एक वीर नाम से प्रसिद्ध उसे से प्रसिद्ध होगा। भूमंडल पर है, है संज्ञ छत्रियों के वंशावली विस्तृत होगी सिंधुजय तुम हृदय में विराजमान रहने वाली परम देवी भगवती जगदम्बा की सम्यक प्रकार से शरण ग्रहण करो व्यास जी कहते हैं इस प्रकार लक्ष्मी जी को वरदान देकर गौरीपति भगवान शंकर पार्वती सहित अंतर ध्यान हो गए लक्ष्मी वहीं रहकर भगवती जगदम्बा के अत्यंत मनोहर चरण कमल का ध्यान करने में तत्पर हो गई पतिदेव है का रूप धारण करके यहाँ कब पधारेंगे इस प्रतीक्षा में प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से देव बार बार श्रीहरि की स्तुति करती रहीं व्यास जी कहते हैं लक्ष्मी को वर देकर भगवान शंकर तुरंत कैलाश चले गए वहाँ जाते ही भगवान शंकर ने परम बुद्धिमान चित्र रूप को दूध बनाकर लक्ष्मी का कार्य सिद्ध करने के लिए वैकुंठ भेज दिया भगवान शिव ने कहा चित्र रूप तुम श्रीहरि के पास जाकर उनसे मेरी बातें कहो तुम्हें ऐसा यत्न करना चाहिए जिससे वे अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी देवी का शौक दूर करने में संलग्न हो जाए भगवान शंकर के कहने पर चित्ररूप तुरंत वहाँ से वैकुंठ के लिए चल दिया वैकुंठ बड़ा ही उत्तम धाम है वहाँ बहुत से वैष्णव पुरुष निवास करते हैं भांति भांति के दिव्य वृक्षों और सैकड़ों बावलियों से उनकी अनुपमा शोभा हो रही है वहाँ सर्वत्र दिव्य हंस सारस मोर सुग्गे और कोयल दृष्टिगोचर हो रहे हैं पताकाओं से सुशोभित ऊँचे ऊँचे भवन उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं नाचने और गाने वाले दिव्य कलाकारों से वह स्थान परिपूर्ण है हार जात उसे सुशोभित किए हुए हैं बकुल अशोक तिल और चंपा की पंक्तियाँ उसे मनोहर बनाए हुए हैं पक्षीगण कानों को सुख देने वाली मीठी बोली बोल रहे हैं वहाँ जाने पर चित्ररूप को भगवान विष्णु का भवन दिखाई पड़ा वहाँ जय और विजय नामक दो द्वारपाल हाथों में छड़ी लेकर विराजमान थे चित्ररूप उन्हें प्रणाम करके कहने लगा